Oh दर्शन की 113वीं कक्षा, योग दर्शन के चतुर्थ पात केवल्य पात के पीछे 11वें सूत्र तक हमने देखा था पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं कुछ ओम आचार्य जी सूत्र संख्या 9 में इसमें जो स्मृति संस्कार है हो एक ऐसा कहा है तो एक तो ये पूछना था कि जी यहाँ संस्कार का मतलब कौन सा वासना रूप संस्कार वासना यहाँ नीचे भाष्य में नीचे से तीसरी पंक्ति है ऊपर इसमें कहा हुआ है कि तेज कर्म वासना अनुरूपाह अर्थात वो जो संस्कार है वो कर्म वासना के अनुरूप है तो ये थोड़ा समझ में नहीं आया क्या कहना चाहते तेच कर्म वासनानुरूपा तो इसको दो तरह से अर्थ करते हैं कर्म और वासना को अलग अलग ले लेते हैं लेकिन इसको एक करके भी करेंगे कि कर्म करने कर्म के द्वारा जो वासनाएं होती हैं यानी वही वासना रूप संस्कार उनका उसके अनुरूप होते हैं ये जो संस्कार हैं यथा अनुभव तथा संस्कार और ते वो संस्कार कैसे होते हैं कर्म वासनानुरूप कर्म के आशय के अनुरूप जैसा कर्म किया है जैसा अनुभव हुआ है उसके अनुरूप होते हैं ये जो इसके अंदर है यथा अनुभवस तथा संस्कारा तो ये तो जान जैसा हुआ वैसे संस्कार बने और तेज वो जो है ये कैसे होते हैं कर्म वासना अनुरूप तो इसको एक इस तरह से भी कहते हैं कई जने व्याख्या करते हैं ये इसके अलग अलग अर्थ कर किए जाते हैं तो कर्म वासनानुरूपा मतलब कर्म कराने वाले जो संस्कार हैं उसके अनुरूप होते हैं अनुभव के अनुसार संस्कार बने और वो संस्कार पीछे जो प्रसंग था अपना कि कर्माशय के अनुरूप वो उभरते हैं उसके अनुरूप ही आते हैं तो तेज कर्म वासनानुरूपा ऐसे कर सकते हैं इसका कि वो जो संस्कार हैं जो उभरते हैं वो कैसे कर्म की वासना के अनुरूप होते हैं वासना का मतलब आशय लिया जाता है वे कर्माशय के अनुरूप होते हैं जैसा अनुभव वैसे संस्कार ये तो एक बात हो गई अब जैसा कर्माशय कर्म वासना उसके अनुरूप ही संस्कार आएंगे अभिव्यक्ति होगी और यथाचक वासना मतलब कर्म वासना तथा स्मृति रीति और जैसी कर्म की वासना होगी वैसी ही हम जैसा कर्माश होगा वैसी ही हमारी स्मृति उठेगी वो संस्कार आएंगे और संस्कार स्मृति के रूप में हमारे यहाँ प्रकट होंगे वैसी ही वैसी ही स्मृतियां उसी तरह की कुछ नवे सूत्र के भाष्य में जो दूसरी पंक्ति है उसमें स्व्यंजन बताया है। हाँ? तो ये जो व्यंजक होगा वो क्या मानेंगे यहाँ पे हम अपने उद्बोधक व्यंजक मतलब होता है उद्बोधक अंजन मतलब कारण अपने उद्बोधक कारण से जो अभिव्यक्त होता है स्व व्यंजक अंजन अभिव्यक्त अपने उदबोधक कारण से प्रकट वो कौन होगा जी वृषदंश विपाक उदय आधर्म और अधर्म के विपाक का जो उदय होता है वो अपने कारणों से उद्बोधक कारण से अभिव्यक्त होता है अपने आप ही नहीं आ जाता है अपने उद्बोधक कारणों से अभिव्यक्त होता है अर्थात जैसे हम ये देख रहे थे कि कर्माशय के अनुरूप वासनाएं आती हैं, संस्कार उभरेंगे वो संस्कार उभरते हैं, संस्कार उभरते हैं तब वो कर्माशय फल दे पाता है तो वो संस्कारों के द्वारा उन संस्कारों के द्वारा एक तरह से कर्माशय फल देने में समर्थ हो पाता है उसमें कारण बनती है सती मूले तत्विपाक का मूल होता है वासनाएं होती हैं तो उसका फिर विपाक होता है उस रूप में वो बनती पर। जी इसी प्रसंग में जो ओ, सती मूल्य तत्विपाक को जाती आयुर्भोग वाले भाष्य में वहां पर मरण से अभिव्यक्त होना भी बताया था कि तरमाशय मरण मरण जो है मृत्यु जो है वो पर, परमात्मा की व्यवस्था से हाँ अभिव्यक्त मतलब तो वो एक सारा इकट्ठा हो गया है बस हाँ और फिर अगले के लिए अभिव्यक्त हुआ है ठीक हाँ। तो है उसकी भी यहाँ पर संगति लगा सकते हैं इस तरह से भले ही लगा लो उसको कोई बात नहीं है वहां अपने कारण से उससे वो तो मृत्यु के समय होगा अगला जन्म देने के लिए जो प्रारब्ध बन रहा है संचित में से उसके लिए वो ईश्वर की व्यवस्था से है और कोई संख्या 11 इसके व्यास भाष्य में में ऊपर से छठी पंक्ति जो फल के बारे में लिखा है फलं तु प्रत्युत्पन्नता धर्मादेह न ही ये थोड़ा एक बार स्पष्ट कर फल किसे कहते हैं यमाश्रित्य जिसका आश्रय करके से धर्मादेह प्रत्युत्पन्नता जिस धर्मादि की उपस्थिति होती है जिस लक्ष्य को देख के हमारा ये लक्ष्य है और उसको ध्यान में रख के जो धर्मादि की उपस्थित होते हैं यानी तो हम उसमें अच्छा कर्म करते हैं बुरा कर्म करते हैं पाप पुण्य किसी लक्ष्य को देख के फिर जो कर्म करते हैं तो लक्ष्य पहले है वहां पर फल पहले है और हम कुछ कर्म कर रहे हैं ठीक है अब इसमें धर्मादि निमित्त के कारण से हमें वो फल प्राप्त हो रहा है धर्मादि धर्मादि उसका निमित्त बन रहा है फल का तो उसमें ये किसी के मन में आ सकता है कि धर्मादि के द्वारा फल को उत्पन्न किया जा रहा है कहते हैं ना हम सामने कह सकते हैं भाई हमने कर्म किए हैं तो उसका फल आ रहा है ये फल दे रहा है ये फल को किसने दिया कर्म ने दिया यानी कर्म ने फल को उत्पन्न किया जो फल हम लक्ष्य के रूप में देखते हैं उसको उसने कर्म ने धर्म ने उत्पन्न किया ऐसा हमारा भाव रहता है प्राय करके उसके स्पष्टीकरण के लिए आगे कह रहे हैं ये जो फल है ये अपूर्व रूप से उपजन यानी उत्पत्ति नहीं हुई है उसकी कि कुछ था ही नहीं और इस धर्माधर्म ने उसको उत्पन्न कर दिया वो पहले से विद्यमान था फल धर्म के द्वारा वो हमें मिल गया है मान लीजिए हमने धन दिया और हमारे को भोजन मिल गया होटल के ऊपर भोजनालय में उतना धन दिया और हमारे को वो वस्तु मिल गई तो धन के द्वारा मिली धन उसका निमित्त बन रहा है तो उसका ये मतलब नहीं है कि धन ने उन वस्तुओं को उत्पन्न कर दिया न तो अपूर्वोपजन अपूर्व की उत्पत्ति नहीं हुई है ठीक है तो रुपए देंगे वस्तुएं आ जाएंगी मिल जाएंगी ऐसा लगेगा जैसे कि धन से ही धन से हम हर चा, हर चीज उत्पन्न कर सकते हैं ले सकते हैं इत्यादि लेकिन वो वस्तुएं तो पहले से भी मान है तो धर्म-धर्म के द्वारा जो हमें फल प्राप्त होते हैं उनको धर्म स्वयं उत्पन्न नहीं करता है वो उत्पन्न हुई चीजें बस हमें उपलब्ध हो जाती है न तो अपूर्वोपजना इस बात को अगले सूत्र के अंदर भी भाष्य में खोला गया बोली जर जी मनुष्य से जो अन्य योनिया है इतर योनिया उनमें जो वासनरुप संस्कार बनते हैं तो वही संस्कार क्या जब दोबारा योनि में उस योनि में अगर आत्मा आएगा मनुष्य को छोड़कर दूसरी योनियों में तो वो संस्कार उसमें काम करेंगे ऐसा कहना चाह रहे हैं क्या सूत्र संस्कार वो संस्कार अन्य शरीरों में उत्पन्न संस्कार क्या वापस उन्ही शरीरों में जब जाते हैं वहां उपयोगी होंगे ऐसा नहीं कह रहे वहां भी उपयोगी होंगे तो होंगे लेकिन वो तो कहीं भी उपयोगी होंगे उपयोगी या निरुपयोगी हानिकारक दोनों तरह से ले सकते हैं वो तो संस्कार पड़ा हुआ है और संस्कार तो हमारे साथ साथ में चल ही रहा है चित्त के साथ साथ सूक्ष्म शरीर के साथ साथ तो तो चलता ही रहेगा उसका उपयोग जहां जहां जैसा कर्माशय होगा उसके अनुरूप वहां वहां हो सकता है अन्य शरीरों में भी हो सकता है उनका उपयोग तो ये आवश्यक नहीं कि वापस उसी शरीर में जाएंगे तब वो उपयोगी होगा ये कोई बंधन नहीं है उसके साथ में कहीं भी उपयोगी हो सकता है ठीक है आगे चलते हैं। तो योगदर्शन के चतुर्थ पात कैवल्य पात का बारवां सूत्र उसकी भूमिका से प्रारंभ करते हैं तो पीछे जो वासनाओं का इन्होंने कहा अभावे तद अभाव हेतु फलाश्रयालंबनई संग्रही तत्वात अभावे तद अभाव इनके अभाव होने पर हेतुफलाश्रय आलंबन का अभाव होने पर वासनाओं का अभाव हो जाता है वो समाप्त हो जाती है तो ये जो अभाव शब्द बात आई पहले भाव था और फिर उसका अभाव हो गया और हेतुफलाश्रय से आलंबन से ये संग्रहित होती हैं, उत्पन्न होती हैं, तो पहले इनका अभाव था और फिर भाव हो गया प्रभासे अनादि है वासनाएं उत्पन्न होती हैं नष्ट होती हैं उत्पन्न होना नष्ट होना चलता रहता है कभी कुछ उत्पन्न हो रही है कभी कोई नष्ट हो रही है ये इस तरह से इनका प्रवाह लगातार चलता है कुछ ना कुछ संस्कार वासनाएं चलते रहते हैं ये प्रवाह है उनका तो अभाव से भाव की उत्पत्ति हुई जब पहले पहले वासनाएं बनी संस्कार बने नहीं थे और बन गए तो संस्कारों का अभाव था और संस्कारों का भाव हो गया एक बात दूसरा जब संस्कार हैं अभी यानी संस्कारों का भाव है सत्ता है विद्यमानता है और साधना आदि से वो समाप्त हो जाएंगे तो उनका अभाव हो गया तो संस्कारों वासनाओं के संदर्भ में अभाव से भाव भी दिखाई दे रहा है और भाव से अभाव भी दिखाई दे रहा है तो ये कैसे हो रहा है अभाव का तो भाव होता नहीं है और भाव का अभाव होता नहीं है ये कैसे हो रहा है तो इस पृष्ठभूमि में भूमि देखिए नास्ति अस्ति असत संभव न च अस्ति सतो विनाशः इति तो न अस्ति असत संभव जो असत है जो है नहीं उसका सत यानी विद्यमानता हो नहीं सकती जो नहीं है ना होने से होना नहीं हो सकता और न च अस्ति सतो विनाश और जो सत है विद्यमान है उसका विनाश नहीं हो सकता इति इस प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार द्रव्य संभवत्य कथम निवर्तिष्यंत वासना तो द्रव्य के रूप में संभव होती हुई इनका अस्तित्व है वासनाओं का अस्तित्व है द्रव्य है ये सत्ता के रूप में है तो ये कैसे हट जाएंगे तथा कथम इति हट कैसे जाएंगी है? ये ये वासनाएं तो ये प्रश्न हुआ भूमिका है सूत्र में उत्तर दिया जा रहा है बारवां सूत्र अतीत अनागतम स्वरूप तो अस्थित धर्मानाम अथ भेदाद धर्मान इसमें अतीत अनागतम स्वरूप तो ये एक वाक्य पूरा हो गया अल्पविराम कि धर्मों का अतीत और अनागत जो स्वरूप है वो भी स्वरूप होता है वास्तव में होता है पीछे तीन तरह से हम धर्म को देख करके आ चुके हैं रक्षण परिणाम में धर्म परिणाम की स्थिति है तो अनागत वर्तमान और अतीत अनागत वर्तमान और अतीत तो उसमें से जो वर्तमान है उनका तो अस्तित्व है वो तो स्वीकार हो ही जाता है लेकिन अनागत और अतीत है या नहीं है उसका उत्तर दिया जा रहा है अतीत अनागतम यानी अतीत धर्म जो धर्म अभी अतीत परिणाम में चल लक्षण में चला गया है और अनागत है वो स्वरूप तो अस्थि वास्तव में वो है उनका भी अस्तित्व है स्वरूप तो अस्थि क्यों बोले अथ्वे धर्मान धर्मों के अधव का भेद होने से धर्म तो है वो उसके का भेद हो गया मतलब लक्षण परिणाम में भिन्नता आ गई वो वर्तमान अधत अध में चला गया है अनागत अध वर्तमान अथवा में आ गया है उस स्थिति में आ गया है तो धर्मानं धर्मों का अध्यव भेद हुआ है लेकिन धर्म तो वहां पर विद्यमान है समाप्त नहीं हुए जिस चीज को यह कहा जा रहा है कि वासना है और अब वो समाप्त हो गई तो उसके अध्व का भेद हुआ है ये तो समाप्त हुई मतलब ऐसा अभाव नहीं हो गया शून्य नहीं हो गई है वो जो वासना अभी आई नहीं है जो संस्कार अभी आया नहीं है वो अभी अनागत अध्व में है और फिर आ जाएगा तो जिसको हम नाश कह रहे हैं या अतीत अनागत का अभाव कह रहे हैं अभाव से भाव हुआ और भाव से अभाव हुआ वो भाव अभाव कुछ नहीं है वो अनागत धर्म को छोड़ के वर्तमान में आ गया है और वर्तमान को छोड़ के अतीत में चला गया बस यही है इसलिए भाव का अभाव नहीं होता है संस्कार ऐसे समाप्त नहीं हो जाते कि कुछ भी नहीं है वहां पर बिल्कुल शून्य हो गए ऐसा नहीं होता है तो अतीत अनागतम स्वरूप तो अस्थि क्यों हेतु दिया अद्वेदा धर्मान <coughs> भाष्य देखिए अतीत और अनागत क्या होते हैं उसको खोल दिया इन्होंने भविष्यत व्यक्तिकम अनागतम अल्पविराम अनागत किसे कहते हैं जो भविष्यत व्यक्ति है जिसकी अभिव्यक्ति भविष्य में होने वाली है व्यक्तिकम मतलब प्रकटीकरण जिसका होने वाला है भविष्य में जिसका भविष्य में प्रकटीकरण होने वाला है उसको अनागत कहते हैं आगे अनुभूत व्यक्तिकम अतीतम और जिसकी अभिव्यक्ति अनुभूत हो चुकी है ज्ञात हो चुकी है अब नहीं है ज्ञात हुई थी अनुभूत व्यक्तिकम इसको हम अनागत कह देते अल्प विराम स्व्यापारोपारूढ़म वर्तमानम और जो अपने व्यापार पर आरूढ़ है अभी उसके व्यापार चल रहे हैं विद्यमान है उसको वर्तमान कहते हैं ये तीन हो गए जो पहले हमने समझा था परिणाम के संदर्भ में कोई बात यहां लिखी है दो भिन्न शब्द हैं लेकिन तो त्रयम चैतद वस्तु ज्ञानस्य जे ये जो तीनों वस्तुएं हैं ये जो अतितनागत धर्म वर्तमान धर्म कह रहे हैं ये ये जो तीनों वस्तुएं हैं ये धर्म हैं ये ज्ञान का जे है जानने योग्य है जय है जैसे कि कोई वृक्षादि वस्तु होती है वो जे होती है उसको हमारे जानने योग्य होती हम उसको जानते हैं हम ज्ञानते ज्ञान का विषय वो बनेगा यानी प्रमेय वो बनेगा प्रमा है प्रमिति है ज्ञान है उसका विषय वो प्रमेय बनेगा तो ये जो धर्म के तीन अथवा बताए गए ये वस्तु हैं ये जय हैं ज्ञान के जे हैं ज्ञान से जे हम आगे यदि चित स्वरूप तो न अभविष्य यदि ये स्वरूप से होते नहीं इन्होंने तो सूत्र में कह दिया स्वरूप तो अस्थि अतीतनागतम स्वरूप तो अस्थि वर्तमान पे तो शंका ही नहीं होगी वर्तमान तो है वर्तमान है या नहीं है वो एक अलग शंका है वो आगे आएगी लेकिन अभी फिलहाल वर्तमान को तो मान रहे हैं अतीत नागत पे संशय हो सकता था तो उसके लिए कह रहे हैं यदि चेत स्वरूप तो न अभविष्यत अगर ये स्वरूप से नहीं होती तो हेतु हेतु मत भाव में कह रहे हैं और तात्पर्य भिन्न जाएगा यदि ये स्वरूप से नहीं होती तो न अभविष्य नेदम निर्विषयम ज्ञानम उदपत्स्यता तो फिर अगर वो नहीं होती तो वो बिना विषय वाला कोई विषय ही नहीं है इसका मतलब है अभाव है उसका और अभाव होता तो ये ज्ञान उत्पन्न नहीं होता किसका कि ये पहले था ये आगे आएगा ये जो हमें ज्ञान हो रहा है अतीत और अनागत धर्मों का ज्ञान हो रहा है ये नहीं हो सकता था अगर ये होती ही नहीं तो है तो सही है ज्ञान हो रहा है तो प्रमेय जय जय तो वहां पर है कुछ ना कुछ तो यदि ये नहीं होते स्वरूप से ही नहीं होते तो निर्विषय इनका जान उत्पन्न नहीं हो, निर्विषय होने के कारण इनका जान उत्पन्न ही नहीं होता तस्मात अतीत अनागतम स्वरूप तो अस्थिति इसलिए अपनी प्रतिज्ञा को दोहरा दिया इन्होंने अतीत और अनागत स्वरूप से होते निगमन कर दिया आगे किंच भोगभागीय सेवा अपवर्ग भागीय सेवा कर्मण फलम यदि निरुपाख्यम इति तद उद्देश्य कुशलानुष्ठान न युजेता और हेतु दे रहे हैं अपनी बात के लिए कि भोग भागी अपवर्ग भागी कर्मण जिसका फल होता है जो भोग का भाग बनता है ऐसा कर्म जिससे भोग मिलता है हमें शरीर शरी आदि अन्य सब भोग और अपवर्ग भागीय जो कर्म है ऐसे कर्म जो जिनसे की अपवर्ग की प्राप्ति होती है ऐसे कर्म भोगभागीय कर्म और अपवर्ग भागीय कर्म जो अपवर्ग को दे देते हैं तो इसको दो शब्दों में कहना चाहे तो क्या कहेंगे भोगभागीय कर्म वो हैं जो सकाम कर्म है और अपवर्ग भागीय कर्म कौन से हैं जो निष्काम है बस इस तरह से हम विभाजन कर सकते हैं अब इसका एक तात्पर्य ये निकल के आएगा कि कर्म से अपवर्ग होता है मुक्ति की प्राप्ति होती है ये इसमें निकल गया अपवर्ग को देने वाले भी कर्म होते लेकिन एक विषय हम काफी पहले भी चर्चा कर चुके हैं संख्या में भी यह आया कि ज्ञान से ही मुक्ति होती है कर्म और उपासना से नहीं मुक्ति के देने में ज्ञान की कारणता है और उसमें कोई भी समुच्चय और विकल्प नहीं है उसके साथ और कोई जुड़ता नहीं है और विकल्प भी नहीं है कि ज्ञान के बिना केवल कर्म से हो जाएगा वो अपनी जगह स्थिर सिद्धांत है लेकिन यहां जो कर्म से कर्म भागी भागीयोक्ष अपवर्ग भागीय जो कर्म कहे गए हैं उसका मतलब यह है कि जिन कर्मों को करते हुए जिन कर्मों को करने से मुक्ति मिलती है लेकिन उन कर्मों का फल नहीं है मुक्ति गौण रूप से कह सकते हैं कि उन कर्मों का फल मुक्ति है लेकिन मुख्य रूप से नहीं कह सकते उन कर्मों को करने से निष्काम कर्मों को करने से ज्ञान पुष्ट होता है अंदर की पवित्रता आती है शुद्धि होती है और वो मुक्ति का अधिकारी बन जाता है रूप में वो सहायक है परंपरा से तो सहायक है ये निष्काम कर्म मुक्ति में परंपरा से सहायक है उस परंपरा से निषेध नहीं किया जा रहा है कि तो मना ही कर दिया इन कर्मों का हैं सहायक करने ही होते हैं लेकिन वो सीधे सीधे कारण नहीं होते परंपरा से होते हैं तो किंच भोग भागीय सेवा अपवर्ग भागीय सेवा कर्मण फलम उत्पित कर्मण उत्पित्सु फलम उत्पन्न होने का इच्छुक जो फल है उत्पित फल का विशेषण बनाएंगे उत्पन्न होने की इच्छा वाला जो फल है जो फल ये चाह रहा है कि मैं उत्पन्न हो जाऊ ये भी गौण कथन है चेतन नहीं है फल ये फल चाह रहा है कि मैं उत्पन्न हो जाऊ जैसे कि उस कर्म का उत्पित सुलम यदि निरूपाख्यम यदि असद रूप हो निरूपाख्य मतलब जिसके कोई उपाख्यान नहीं हो सकता जो उसको ज्ञान नहीं हो सकता जो है ही नहीं निरुपाख्य का मतलब है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है विद्यमानता नहीं यदि वो निरूपाख्य होवे अभाव रूप होवे तो तदुद्देश ना तो उसको उद्देश्य करके तदउदेश कोई आगे खोल दिया तेन निमित्ते ना उसके निमित्त से कुशला कुशल हम न युजेता जो हम कुशल और अकुशल कर्म करते हैं वो संगत नहीं हो पाएंगे कुशलानुष्ठान हम हां ठीक है तेन कुशल कर्मो का हम अनुल मतलब संगत नहीं हो पाएंगे यदि जिस मुक्ति को पाना चाहते हैं उसका अस्तित्व ही नहीं हो तो उसके लिए जो हम कुशल कर्मों का अनुष्ठान करते हैं योगाभ्यास करते हैं उसकी कोई संगति नहीं लगी कर क्यों रहे जब है ही नहीं तो मिट्टी से तेल निकालना है बालू रेत से तेल हमारा लक्ष्य है तेल कुछ होता ही नहीं है या तो बालू रेत से तेल ही नहीं निकलता है तो उसको पिरोने से क्या फायदा है मिट्टी से तेल निकालने के समान है तो अगर वो लक्ष्य है ही नहीं वो प्राप्त ही नहीं होता है और हम कहें कि इससे मैं ये करूंगा तो, तो व्यर्थ बनता ही नहीं है तो इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि जब हम ये अनुष्ठान करते हैं ये सब कर रहे हैं शास्त्र भी कह रहे हैं इसका मतलब है फल तो है उसका निरुपाक्य नहीं है अभावात्मक नहीं है वो सत्तात्मक है फल और वो है इसीलिए हमारा ये सारा कर्म सार्थक कहलाएगा क्योंकि इसको करने से हमें उसकी प्राप्ति होती है आगे सतस्य फल से इन्होंने कहा कि यह फल होता है वास्तव में ये फल केवल कल्पना से नहीं है उसकी उसका अस्तित्व है आगे सतस्य फल से निमित्तम वर्तमानीकरण समर्थम न अपूर्वोपन और फलस्य से फल के होते हुए फल तो पहले से विद्यमान है निमित्त क्या करता है निमित्तम वर्तमानीकरण समर्थम वर्त, निमित्त उस फल को वर्तमान में लाने में समर्थ हो जाता है हमारे लिए उपलब्ध करा देता है हमारे सामने आ जाता है वर्तमानीकरण हो जाता है तो सही वो वो वर्तमानीकरण में समर्थ हो जाता है ना अपूर्वोपजनने वो बिल्कुल नई चीज कोई उत्पन्न कर देता है ऐसा नहीं है पीछे वाला जो बात बात थी न तो अपूर्वोपजन उसी बात को यहां कह रहे हैं अगली पंक्ति में भी कहेंगे वो कोई नई चीज उत्पन्न नहीं कर देता है बस उसको वर्तमानीकरण करने में हमारी सहायता कर देता है सिद्धम निमित्तम नैमित्तिक से विशेषानुग्रहते न अपूर्व उत्पादी जो सिद्ध निमित्त है सिद्ध का मतलब है वर्तमान विद्यमान जो निमित्त है निमित्त कौन से धर्मादि जो भी निमित्त है जो फल फल के निमित्त बन रहे हैं वो विद्यमान होते हुए जब वो सिद्ध है विद्यमान है वर्तमान है वो, वो नैमित्तिक से ने, नैमित्तिक का यानी उस फल का विशेष अनुग्रहण करते विशेष अनुग्रह करते हैं अनुग्रह तो करते हैं तभी तो वो निमित्त कहलाते हैं वैसा वैसा फल हमारे सामने आ जाता है उस तरह उपलब्ध हो जाता है तो उसका विशेष अनुग्रह तो करते हैं लेकिन ना तो अपूर्व उत्पादी अपूर्व बिल्कुल नया उत्पन्न नहीं करता है ये कर, धर्म आदि निमित्त नई चीज उत्पन्न नहीं करते उत्पन्न पहले से जो उत्पन्न है उसका प्रकटीकरण उसकी प्रस्तुति हमारे सामने ऐसे कर देते अब जैसे कि ये शरीर है ये शरीर हमें कर्म के अनुसार मिला है तो कर्माशय इसका निमित्त है उसके निमित्त वश्चात हमें ये शरीर मिला है अब ये शरीर बना तो कुछ चीज पहले थी पंचमहाभूत थे इंद्रिया थी तब तो ये बना वो सब कुछ नहीं होते तो कैसे बनता तो अभाव से भाव नहीं हुआ ये ये शरीर बना है तो सत्ता से ही बना है कुछ चीजें थीं लेकिन वो हमारे को इस रूप में आ गया है। पंच महाभूतों का शरीर शर, शरीर धर्म जैसे मिट्टी का घट धर्म वर्तमान दशा में है अनागत में है अतीत में जाता है ऐसे जो ये शरीर धर्म है ये महाभूतों का शरीर धर्म वर्तमान दशा में लाने में वो निमित्त बना है शून्य से अभाव से किसी भाव की उत्पत्ति नहीं हुई है इसलिए वो सत और असत वाला जो दोष दिखाया जा रहा है वो यहां नहीं घटेगा सिद्धम निमित्तम नैमित्तिक से विशेषानुग्रहण कुरुते न अपूर्व उत्पादी आगे धर्मी च अनेक धर्म स्वभाव तस्य च अत्वभेदेन धर्मा प्रत्यवस्थिता धर्मी च अनेक धर्म स्वभाव धर्मी कैसा होता है अनेक धर्मों के स्वभाव वाला होता है अनेक धर्म उसमें रहते हैं लेकिन अनेक धर्म रहते हुए भी तस्य च अत्वभेदेन धर्मा प्रत्यवस्थिता उसके जो धर्म व्यवस्थित रहते हैं अच्छी तरह से वो अध के भेद से रहते हैं कभी कोई धर्म वर्तमान में रहता है कभी कोई अनागत में रहता है कभी कोई अतीत में जाता है क्रम से तो अव्यवस्थित तो रहते हैं लेकिन रहते सब धर्म उसी के अंदर है अद्भुभेदे नर्तमान व्यक्ति विशेषापन्नम द्रव्य तो अस्थितनागतम च न च यथा वर्तमान व्यक्ति विशेषापन्नम द्रव्यतो अस्ति ये जो वर्तमान धर्म है ये व्यक्ति प्रकटीकरण व्यक्ति विशेष के रूप में स्थित द्रव्यतः यानी सत्ता रूप में है ऐसे अतीत और अनागत नहीं होते वर्तमान क्या करता है वर्तमान में अभिव्यक्ति विशेष से युक्त तो होता मतलब युक तो है वो। अभिव्यक्ति होती है और द्रव्य तो अस्थित वास्तव में उसका अस्तित्व होता है नतीत अनागतम चतीत और अनागत ऐसे प्रकृति नहीं होते हैं अभिव्यक्त उस समय नहीं होते कि फिर कैसे होते हैं वो कहा स्वे न्यंग्य स्वरूपेण अनागतम अस्ति पहले अनागत के बारे में बता रहे कि अपने उसी व्यंगे रूप के द्वारा वो अनागत अवस्था में रहता है व्यंगे का मतलब जो अभी प्रकट होने वाला है जिसका प्रकटीकरण आगे होने वाला है एक तो होता है व्यक्त जो प्रकट हो चुका है व्यंगे मतलब जो प्रकट होने वाला है प्रकट होने योग्य है अभी हुआ नहीं है वो तो अपने व्यंग रूप में रहता है दूसरा कह रहे हैं स्वेन च अनुभूत व्यक्ति के स्वरूपेण अतीतम अस्थित अतीत भी स्वे नुभूत व्यक्ति कहना अपने उस रूप में कि जिसका अनुभव किया जा चुका है जिसका प्रकटीकरण हो चुका था हो चुका है अब नहीं है ए इस रूप में वो वो अतीत भी विद्यमान है वहां पर अतीत रूप में वर्तमान से वन स्वरूप व्यक्ति द्वितीय अल्पविराम वर्तमान मार्ग की ही वर्तमान लक्षण की ही स्वरूप में अभिव्यक्ति होती है बाकी किसी की अपने रूप में अभिव्यक्ति साक्षात नहीं होती न सात अनागत अतीत अनागत वाले इनकी वो नहीं होती है यानी स्वरूप से अभिव्यक्ति नहीं होती है वो एक व्यंग्य रूप में रहेगा और एक अनुभूत व्यक्ति रूप में रहेगा दौ अधनौ धर्मी समन्वागत भवता एवं और जिसमें कोई एक अध्व रहता है माने कोई धर्म वर्तमान में रहता है तो बाकी के जो अध हैं वे दो भी धर्मी में समन्वित रूप से ही रहते हैं अतीत और अनागत धर्म भी इस धर्मी में ही विद्यमान रहते हैं अनागत रूप में या अतीत के रूप में न अभूतवा भाव स्त्रि ये जो तीनों अध्व है इनका भी न होकर के भाव नहीं होता है अभाव से भाव नहीं होता है न अभूतवा भाव इसके साथ साथ जुड़ गया भाव का फिर अभाव भी नहीं होता है अभाव से भाव नहीं होता है ये पहले से उसमें विद्यमान रहते हैं प्रकटीकरण केवल इनका होता रहता है तो ऐसा ही वासनाओं के संदर्भ में समझना चाहिए चित्त में जितनी भी वासनाएं या संस्कार हो सकते हैं उसकी सामर्थ्य सब चित्तों में है वैसा वैसा वो हो सकता है अभी वो वासनाएं नहीं आई है वो संस्कार नहीं उभरे हैं इसका मतलब है वो अनागत धर्म में अनागत में है। और कभी आलंबन आदि से वर्तमान में आ जाएंगे और साधना करके वो चले जाएंगे तो वो अतीत में चले जाएंगे लेकिन सामर्थ्य चित्त की है इन सब वृत्तियों को लेने की इन सब चीजों को अपने में जमा करने की इसकी सामर्थ्य है आगे तो ये जो पीछे अथ बताए थे धर्म बताए थे वो किस तरह से होते हैं उनके बारे में थोड़ा और बता रहे हैं तेरे महासूत्र ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मान वे ये जो तीन अध्य वाले धर्म हैं ये व्यक्त और सूक्ष्म दो प्रकार के होते हैं व्यक्त अलग होते हैं और सूक्ष्म अलग होते हैं जो वर्तमान वाला है वो व्यक्त होता है और सूक्ष्म का मतलब है जो अनागत और अतीत वाला है वो भी सूक्ष्म रूप में है वर्तमान धर्म जो धर्म वर्तमान में है वो व्यक्त है अभिव्यक्त है प्रकट है और जो अतीत और अनागत वाला है वो भी सूक्ष्म रूप में है अभी व्यक्त नहीं है तो ते व्यक्त सूक्ष्म ये व्यक्त और सूक्ष्म अवस्था वाले जितने भी धर्म हैं, ये गुणात्मान ये गुण स्वरूप वाले होते हैं यानी त्रिगुणात्मक होते हैं सत्वर स्तंभ वाले ही होते हैं ये किसी भी अवस्था में हो भाष्य ते खलबमी त्रध्वानो धर्म तीन अधे जो ये धर्म है टे का मतलब खोला व्यक्त सूक्ष्म वर्तमान व्यक्तात्मान व्यक्त का मतलब है प्रकट वाले जो वर्तमान है वो व्यक्त आत्मा वाले अपने स्वरूप को प्रकट किए हुए हैं और अतीत अनागत सूक्ष्मत्मा न अतीत और अनागत सूक्ष्म स्वरूप वाले हैं षड अविशेष रूपा हा। और ये कैसे हैं छह अविशेष रूप पीछे जो आया था विशेषाविशेष लिंग मात्र अलिंगानी विशेष अविशेष मात्र लिंगानी गुण पर्वाणी गुण के जो पर्व है उसमें जो अविशेष शब्द आया था उस अविशेष शब्द से हम किनका ग्रहण करते हैं पांच तन्मात्राओं का और अहंकार का ठीक है विशेष के अंदर पांच महाभूत और ग्यारह इंद्रियां दो तो छह अविशेष जो है उनको यहां पर लिया सूक्ष्मत्मा ने छठ अविशेषाह सर्व इदम गुणा सन्निवेश विशेष मात्रम परमार्थ तो गुणात्मान ये गुणों का ये जो सब सर्व ये जो सारे धर्म हैं सर्वम इदम जितने भी ये धर्म हैं ये ये गुणों के सन्निवेश ये गुणों का सन्निवेश सन्निवेश विशेष मात्र है युग सन्निवेश मतलब है निकट आना आपस में रहना युक्त तो होना ये गुणों का सन्निवेश विशेष विशेष प्रकार से वो आस पास, पास में आए आए हुए हैं सर्विदम गुणान सन्निवेश विशेष मात्र परमार्थ तो गुणात्माना है इसलिए परमार्थता तत्वता अंतिम रूप से ये गुण स्वरूप ही है गुणात्मा वाले हैं गुण ही इनके अंदर चलता रहता है सत्वर स्तम इस, इसके अंदर विद्यमान है पुष्टि के लिए वाक्य कह रहे हैं तथा शास्त्रानुशासनम शास्त्र में इस विषय में कुछ बात कही गई है श्लोक है गुणा परमं रूपं न दृष्टिपथम वृक्षती यत् दृष्टिपथम प्राप्तं तनमाएव सुतुच्छकम गुणा नाम गुणों का यानी सत्वरस्तम का परमं रूपं इनका जो सबसे सूक्ष्म रूप, रूप, रूप है अंतिम रूप है समय अवस्था है न दृष्टिपथम रिछती दृष्टिपथ को यानी हमारी हमारे देखने में नहीं आता है आंखों के सामने नहीं आता है दिखाई नहीं देता है हमारे को जात नहीं होता है नेत्रों से और यत्तो तो दृष्टिपथम प्राप्तम इन गुणों का जो स्वरूप जो रूप हमारे को दिखाई दे जाता है ज्ञात होता है तन माए व वो इस माया के समान माया मतलब तो जादू माया भी होते हैं जादू माया जादू को बोलते हैं इंद्रजाल तो माया के समान सुतुच्छकम तुच्छकम मतलब है क्षणिक होता है जैसे इंद्र या जादू होता है वो कितनी सी देर के लिए थोड़ी सी देर के लिए उस समय दिखा दिया कि जैसे देखो कागज को फाड़ा और ये रुपया आ गए और ये ये चीज़ आ गए, ये चीज़ चीज़ आ आ गई गई वो कितनी देर के लिए थोड़ी देर के लिए बस वो कुछ ज्यादा देर नहीं रहती है क्षणिक है माया के समान तुच्छ तुच्छ काल की दृष्टि से बहुत छोटी देर रहता है तो ये जो संसार है यूं तो हमें स्थिर दिखाई दे रहा है लेकिन इसको इंद्रजाल के समान बहुत कल्पकाल का रहने वाला है ये वो ये जो स्थूल रूप है जो हमारे को दिखाई देता है ये क्षणिक है बदलता रहता है तो तनम एवं सुतुच्छकम तो जितने धर्म हैं ये त्रिगुणात्मक है तीन गुणों के अंतर्गत ही इनका होना ना होना चलता रहता है तो पिछले सूत्र में कहा बातचीत में कहा कि ये सारे गुणात्मक हैं त्रिगुणात्मक हैं बोले जब सारे त्रिगुणात्मक हैं तो ये भिन्नताएं कैसे हो रही हैं इनमें अलग अलग रूप कैसे बन गए उसकी भूमिका बनाई जा रही है सूत्र की यदा सर्वे गुणा यदि ये सारे गुणी ही है गुणात्मा है तो कथम एक शब्द कथम एकम इंद्रियम तो उसका एक निर्माण तो शब्द के रूप में आ गया और एक निर्माण स्त्रोत्र के रूप में आ गया इंद्रिय के रूप में आ गया ये कैसे एक निर्माण उसका नेत्र बन गया और एक निर्माण रूप वाली चीज बन गया ये कैसे जब सब त्रिगुणात्मक ही है तो एक तो जे हो गया और एक ज्ञान का साधन हो गया यह कैसे हो गया एक इंद्रिय के रूप में आ गया जो जिसके द्वारा हम जानते हैं और एक जे के रूप में आ गया जिसको जानते हैं ये भेद कैसे हो गया इसमें तो यदा सर्वे गुणा कथम एक है शब्द एकम इसका उत्तर दिया जा रहा है चौदहवा सूत्र परिणाम एकत्वाद वस्तु तत्व परिणाम के एकत्व होने से परिणाम के भेद होने से वस्तु तत्व है अलग अलग चीजें बनती हैं भिन्न भिन्न ढंग से परिमाणों परिणाम हो रहा है इसलिए अलग अलग वस्तु तत्व बनेगा भाष्य देखिए प्रख्या क्रिया स्थिति शीला नाम गुणानाम प्रख्या प्रकाश क्रिया कर्म स्थिति स्थिरता इन स्वभाव वाले जो गुण हैं, प्रख्या क्रिया स्थिति, शीला नाम गुणा नाम ये विशेषण पहले आई चुके हैं लगभग ऐसे ही शब्दों में उन गुणों का ग्रहणात्मक आनाम जब वो ग्रहण के रूप में होते हैं ग्रहण का मतलब होता है इंद्रियों के रूप में जब होते हैं जिसके द्वारा ग्रहण किया जाता है जाना जाता है वह ग्रहण रूप होता है ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्य शु आत्मा हो गया ग्रहण और ग्राह्य ग्राह्य वो वस्तुएं होगी ग्रहण क्या ग् हुआ बीच वाली इंद्रिया आदि बुद्धि आदि जिससे जाना जाता है वो ग्रहण हुआ तो इन गुणों का ग्रहणात्मकान कर्ण भावे न एक परिणाम जो ग्रहण के रूप में उनका करण के रूप में एक परिणाम होता है साधन के रूप में वो बन जाते हैं कैसे श्रोत्रम इंद्रियम जैसे कि श्रोत्र इंद्रिय बन गए ये एक हुआ इन्हीं गुणों का प्रख्या क्रिया स्थितिशीला नाम गुणानाम उन्हीं का ही होगा पहले था ग्रहणात्मकानाम अब कहा ग्राह्यात्मकानाम शब्द तनमात्र भावे न एक परिणाम शब्दो विषय इति उनका ग्राह्य के रूप में भी एक परिणाम होता है जैसे कि शब्द तनमात्र के रूप में तो शब्द विषय बन जाता है तो जब इन सत्वरस्तम का ग्रहणात्मक रूप से परिवर्तन होता है तो इंद्रियादि बन जाती है और जब इनका ग्राह्य के रूप में परिणाम होता है तो शब्द आदि दूसरी चीजें बन जाती हैं आगे शब्दादी नाम मूर्ति समान जातीया नाम एक हाँ परिणाम पृथ्वी परमाणु तन अल्पविराम ये जो शब्द आदि है इनका मूर्ति समान जातीय नाम इनकी कठोरता आदि जो इनमें विशेष प्रकार के अपने अपने जो धर्म होते हैं उन समान रूप से होते हैं उनका एक हाँ परिणाम है एक परिणाम होता है यानी इनका स्वरूप जिन जिनका एक जैसा होता है उनका एक एक ही जैसा परिणाम होता है शब्दादि का है तो उनका अलग परिणाम होगा स्पर्श आदि है उनका एक अपना परिमाण होगा एक जैसा उनसे जो जो चीजें बनेगी वो अलग अलग बनेगी तो शब्दादि नाम मूर्ति समान जाती है नाम एक परिणाम वो क्या है पृथ्वी परमाणु तनमात्रा वय पृथ्वी परमाणु पृथ्वी का जो भूत का परमाणु है उसको यहां पर कहा यह एक परिणाम हुआ वो पृथ्वी परमाणु के रूप में आया और उसका विशेषण बताया तनमात्रा अवय तनमात्राएं है हैं अवयव जिसके ऐसा ये परमाणु होता है क्योंकि तो जिन घटकों से मिलकर बनाए वो तनमात्राए हैं तो तनमात्राएं जिसके अवयव है ऐसा ये पृथ्वी का परमाणु होता है आगे तेषामचयी का परिणाम और उस पृथ्वी का भी फिर एक परिणाम होता है किस रूप में बोले पृथ्वी गौ वृक्ष पर्वता इति पृथ्वी या पृथ्वी का मतलब हम यहां पर वो पृथ्वी है जिसपे हम रहते हैं पीछे जो पृथ्वी था वो पृथ्वी परमाणु था वो पृथ्वी के परमाणु की बात चल रही थी अब ये उस पृथ्वी की बात चल रही है जिसपे हम रहते हैं तो पृथ्वीभूत अलग चीज है और ये जो पृथ्वी है ये अलग वस्तु है यद्यपि इसमें पृथ्वी महाभूत है प्रधानता से लेकिन पृथ्वी महाभूत अलग होता है और पृथ्वी जो कह रहे हैं ये अलग होता है ऐसे ही जल के परमाणु है वो अलग होते हैं और ये जो जल दिखाई दे रहा है ये अलग है कि उससे बना हुआ निर्मित चीज है स्थूल है उससे तो तेषाम चय का परिणाम हा इन पृथ्वी परमाणुओं का एक परिणाम होगा क्या उसके लिए उदाहरण दिया जैसे कि पृथ्वी ये जो गोल जिसपे हम रह रहे हैं गौ गाय वृक्ष पेड़ पर्वत इति पर्वत आदि ये सारी चीजें उससे बन रही है ये भी एक प्रकार का परिणाम है ग्राह्य के रूप में उसमें भी तरतम भेद से ये भिन्नताएं आती रहती हैं आगे इतव आदि स्नेह औष्ण्य प्रणामित्व अवकाशदानानि दानी उपादाय एक विकारंभ समाधेयः तो इसी प्रकार से भूतांतरेश अन्य भूतों के संदर्भ में भी समझ लेना चाहिए उनके गुण क्या हैं स्नेह स्नेह मतलब तो ये जल के लिए कहा गया है औष्ण्य ये अग्नि के लिए कहा है प्रणामित्व यानी बहानापन बहना, बहना दूसरों को बहाना ले जाना उड़ा लेना ये वायु का हो गया और अवकाश दाना नहीं अवकाश को देना दूसरी चीज आ रही है उसको अवकाश देना ये किसका लक्षण है आकाश का अवकाश दाना नहीं उपाध्याय इनको लेकर के सामान्यम हम एक विकारंभ समाधेय इनका सामान्य एक विकारंभ एक जलादी जो विकार होंगे इसके परिणाम उसका वो समाधे है समाधान कर लेना चाहिए वो भी इसी रीति से बनते हैं क्रमशह एक से दूसरे बनते जाते हैं तो सत्वर स्तंभ से ही ये सब चीजें बनी है लेकिन फिर भी भेद क्यों हो गया है तो एक तो करण रूप में बन गए एक कार्य के रूप में यानी जे के रूप में बन गए ग्राह्य के रूप में बन गए उन ग्राहियों में भी जो भिन्न भिन्न बने हैं, व भी तरतम भेद रहेगा और उनसे भी जो जो चीजें बनेगी उनमें भी भिन्नताएं आती चली जाएंगी तो यहां ये वस्तु तत्व को स्वीकार करते हैं परिणाम एकत्वाद वस्तु तत्वम, वस्तु है एक वस्तु है वो उससे जैसी जैसी बनी है उससे वो वस्तु बनेगी अब यहां थोड़ी सी चर्चा ये क्षणिक की कर रहे हैं यानी जो वस्तु को नहीं मानते हैं उन लोगों की नाम जो भी हो क्षणिकवाद शब्द यहां पर नहीं लिखा है नास्ति अर्थो विज्ञान विसहचर ये इनकी प्रतिज्ञा है कि नास्ति अर्थ वो वस्तु है ही नहीं कौन सी वस्तु कोई वस्तु जो कि विज्ञान के विसहचर हो जिसके साथ में विज्ञान या ज्ञान ना हो ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसके साथ ज्ञान नहीं हो अर्थात अनवय व्यतिरेक से इसको अपनी बात को सिद्ध करना चाहते हैं हम जब भी कोई चीज को जानते हैं तो तब तो वहां वस्तु मान लेंगे जब हम किसी वस्तु को जान ही नहीं रहे हैं तो वस्तु है ये क्या पता है अभी हमारे को अगर हम किसी वस्तु को जान नहीं रहे हैं किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अनुमान से तो ये कैसे कह सकते हैं कि यहां पर है ये तो जब जब भी कोई वस्तु होती है जब जब हमें ये निश्चय होता है कि वस्तु है तो वो ज्ञान के साथ साथ ही होता है विज्ञान के साथ साथ ही होता है तो नास्ति अर्थो विज्ञान भी सहचर दूसरे ढंग से इसको कहेंगे कि वस्तु जो है वो विज्ञान के अतिरिक्त नहीं है दो तरह से अर्थ कर रहा हूं एक तो ये कि कोई भी वस्तु है वो ज्ञान से रहित नहीं है जब जब ज्ञान होगा तभी तभी उसका अस्तित्व पता लगेगा वस्तु है लेकिन उसका ज्ञान नहीं हो रहा है ऐसा कभी भी नहीं होगा जब जब हमें वस्तु के अस्तित्व का पता लगता है तो वहां भी कुछ ना कुछ ज्ञान हो ही रहा होगा दूसरा अब पता लगता है तभी तो मान रहे हैं पूर्व पक्षी रख रह रहा है बात को नहीं तो अभाव ही है उसका हमारे लिए एक है कि विज्ञान से रहित कोई भी वस्तु नहीं है एक है विज्ञान के अतिरिक्त वस्तु नहीं है एक है कि विज्ञान के बिना कोई वस्तु नहीं है दो तरह से अर्थ कहते आगे अस्थित ज्ञानम अर्थ सहचरम अल्पविराम लेकिन ज्ञान तो ऐसा हमें मिल जाता है जो अर्थ से भी सहचरो अर्थ से रहित हो क्योंकि तो हमारे को बहुत सी चीजों का ज्ञान जिस समय हो है हम स्मृति के रूप में ज्ञान को धारण कर रहे हैं अभी लेकिन वस्तु भले ही नहीं है कोई व्यक्ति चला गया है मर गया है लेकिन हम स्मृति में उसको हमारा ज्ञान तो है उसका ज्ञान तो है लेकिन वस्तु नहीं है हमारी गायक हो गई वस्तु तो, है। तो है नहीं है लेकिन हमारे उसका ज्ञान हो रहा है तो जान तो कभी ऐसा नहीं मिलेगा नहीं जान तो ऐसा मिल जाएगा जिसमें वस्तु नहीं है लेकिन वस्तु ऐसी कभी नहीं मिलेगी जिसका कि जान नहीं हो वस्तु कभी भी ऐसी नहीं मिलेगी कि जो जिसका जान नहीं हो बताइए कोई वस्तु का नाम जो जान से रही तो या मैं ये वस्तु तो लग रही है लेकिन ज्ञान नहीं अब यह घड़ी है ज्ञान हो रहा है तो है ना ये तो साथ में है ना वस्तु मात्र, कोई ब, कोई वस्तु मात्र मात्र कोई कोई ऐसी बताओ जहां ज्ञान नहीं हो रहा उसका उसका ज्ञान नहीं हो रहा है उस जगह पे वस्तु तो हम कहेंगे कि हाँ ये वस्तु तो है लेकिन कहेंगे कि ज्ञान नहीं है यहां पर जब जब आप वस्तु को बताएंगे संकेत करेंगे मामा उसका ज्ञान होगा आप यहां बैठे हैं को कोई कहे कि देखो ये बैठे हैं यहां पर तो जान के सही थे ना देखो जान हो रहा है ना है वो वहां पर लेकिन जान को तो हम ऐसा बता सकते हैं जबकि वस्तु नहीं है आज कोई व्यक्ति मान लो नहीं आया और हम स्मरण करते हैं कि वो नहीं आया तो जान तो हो रहा है लेकिन वस्तु यहां पर नहीं है तो जान तो बिना वस्तु के मिल सकता है अकेला तो उस समय वस्तु नहीं है लेकिन ज्ञान है उसका लेकिन वस्तु कोई भी ऐसी नहीं मिलेगी कि उस समय ज्ञान नहीं हो रहा उस कपूर पक्षी का तर्क विजय आगे स्वप्न दौ कल्पितम इति अनायादिशा स्वप्ना दौ कल्पितम इति अनायादिशा जैसे कि स्वप्न आदि में कल्पित होता है कुछ भी मान लेते हैं ऐसा स्वप्न दौ कल्पितम इति अनायादिशा इस शैली से इस रीति से ये वस्तु स्वरूपम अपाहवते जो वस्तु के स्वरूप का ही खंडन कर देते हैं कि जैसे स्वप्न में हमें दिखाई दे रहा है स्वप्न तो में हमें दिखाई दे रहा है लेकिन वास्तव में वस्तु होती नहीं है तो ऐसे ही ये जो सब है ये हमें जो दिखाई दे रहा है ज्ञान दिखाई दे रहा है ये बस ज्ञान ही जान वस्तु नहीं है यहां पर वो जब वो कह रहा था कि वो तो अभी पूर्व पक्षी की पूर्व पक्षी जो बोल रहा था वो सिद्धांति की बात को कि जैसा लोग कहते हैं उसको आधार बना करके वचन कर रहा कर रहा था कि कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जहां पर कि ज्ञान हो लेकिन जान तो ऐसा मिल जाता है कि वस्तु नहीं है इससे निष्कर्ष क्या निकाला कि वस्तु होती ही नहीं है जान ही होता है बस वास्तव में जान ही होता है यदि वस्तु भी होती तो वस्तु अकेले भी मिलती बिना जान के तर्क तो उनका यही है अगर वस्तु है तो वस्तु बिना जान के भी मिलके दिखाई देनी चाहिए हम कह रहे हैं कि वस्तु है और ज्ञान है तो वास्तव में तो ज्ञान ही है वस्तु तो है ही नहीं वहां पर ऐसा इनका कहना है तो इस प्रकार से जो वस्तु मात्र का ही खंडन करते हैं वस्तु रूपम जान अपहन पर, जान परिकल्पना मात्रम वस्तु वस्तु क्या है जान की परिकल्पना मात्र है हमने सोच लिया कि ऐसा है हमारे को जैसा ज्ञान हुआ उसके अनुसार हमने कुछ सोच लिया और वो वस्तु कह रहे वास्तव में वस्तु नहीं है ऐसा जो कहते हैं ज्ञान परिकल्पना मात्र वस्तु स्वप्न विषयोपम और जो सप्न के विषयों की उपमा वाले सप्न के विषय जैसे होते हैं वैसे ही ये भी है न परमार्थ तो अस्तिति या आहु जो वास्तव में परमार्थत तत्वतः वस्तु नहीं है गौण रूप से व्यवहार हम कर लेते हैं वस्तु का वास्तव में नहीं है ऐसा जो कहते हैं ते वे लोग तथा इति तथा इती, मतलब तेन प्रकार ऐसा कहते हुए भी इस रीति से भी प्रत्युपस्थितम इदम स्वा स्वहात्म्य वस्तु कथम अप्रमाणकेन के निकल्प ज्ञान वस्तु स्वरूप उत्सृज्य तदेव अपल श्रद्धे वचना श्रद्धे वो श्रद्धा के पात्र कैसे बन सकते हैं जो ऐसी बात बोलते हैं यानी उनपे हम विश्वास कैसे कर सकते हैं श्रद्धा मतलब विश्वास के रूप में हम कैसे उनपे उसको उनकी बात को मान सकते हैं कौन से ते तथा इस प्रकार से कहते हुए स्वहात्म्य न अपने महात्म्य से अपनी स्थिति से प्रत्युपस्थितम इधम वस्तु ये जो वस्तु अपने आप उपस्थित हुई हैं अपने महात्म्य से ज्ञान के महात्म्य से वो वस्तु नहीं हुई है वहां पर वो अपने अपने आप में जैसे कि हम स्वयंभू बोलते हैं जो अपने आप में वहां पर हैं हमारे ज्ञान के महात्म्य से नहीं है तो अपनी महत्ता से जो वस्तु वहां पर उपस्थित है वो कथम अप्रमाण के विकल्प ज्ञान बल्ले वो वस्तु स्वरूप को ही जो छोड़ रहे हैं किस आधार पे? वैसे तो वो वस्तु अपने महात्मे से है लेकिन ये छोड़ किस तरह से रहे हैं अप्रमाण कल्पे न अप्रमाणात्मक न विकल्प ज्ञान बल विकल्प ज्ञान के बल से जो कि अप्रमाणात्मक है जो इसका प्रमाण नहीं है उसके आधार पर कह रहे हैं कि ये वस्तु नहीं है विकल्प ज्ञान का बल मतलब ऐसे शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तुशून्य विकल्प इस रूप में जो वहां पर ले रहे हैं कि बस शब्द शब्द है वास्तव में ज्ञान जाने वस्तु है ही नहीं इस तरह से यहां पर वहां जो विकल्प वृत्ति है वो अपनी जगह से न तो प्रमाण है ना अप्रमाण है लेकिन व्यवहार में प्रयोग हो रही है ऐसे कहने के व्यवहार है केवल इस आधार पर जो वस्तु मात्र का निषेध करते हैं वे कैसे श्रद्धा के पात्र हो सकते हैं वस्तु स्वरूपम उत्सृज्य तदैव अपलपनता वो अप वस्तु के स्वरूप को छोड़ करके वो वस्तु के स्वरूप को छोड़ते हैं स्वप्न में जो स्वप्नोपम कहा उन्होंने स्वप्न के समान तो स्वप्न में वस्तु नहीं रहती ये कथन किया ना उन्होंने स्वप्न में वस्तु नहीं होती है उसका निषेध कर रहे हैं ना वस्तु का तो वस्तु स्वरूप उत्सृज्य स्वप्न में वस्तु के स्वरूप को छोड़ते हुए और तदेव अपलपनता और फिर उस जागृत अवस्था में उसी वस्तु का भी खंडन करते हुए कैसे श्रद्धा के पात्र हो सकते हैं जब कोई ये कह रहा है कि सपने में केवल ज्ञान ज्ञान होता है वस्तु नहीं होती तो स्वप्न में तो मना कर रहा है वो वस्तु के स्वरूप को छोड़ रहा है लेकिन वस्तु है उसका निषेध जागृत अवस्था में भी कर रहा है अगर जागृत अवस्था में भी वो वस्तु है ही नहीं ज्ञान मात्र ही है तो स्वप्न में यह कहना कि अभी ज्ञान मात्र हो रहा है जैसे स्वप्न में वस्तु नहीं होती ये कथन ही नहीं बनेगा उनका जो वस्तु मान ही नहीं रहे हैं है ही नहीं तो ऐसे कैसे कहेगा कि स्वप्न में केवल जान-जान हो रहा है वास्तव में वस्तु नहीं है अतः कहीं ना कहीं वास्तव में वस्तु है उस जब वो स्वप्न का उदाहरण दे रहा है तो वहां भी परोक्ष रूप से वो स्वीकार कर रहा है कि वस्तु तो होती है लेकिन यहां नहीं दिखाई दे रही है तो एक तरफ से तो वहां वस्तु को मान लिया फिर जब जागृत अवस्था में आया बोले ऐसे ही जागृत अवस्था के अंदर है ये वस्तु होती नहीं है तो ऐसे व्यक्ति की पे विश्वास कैसे कर सकते हैं जो परस्पर विरुद्ध बात बोल रहा हूं उसको यही नहीं पता लग रहा है कि मैं स्वप्न का उदाहरण देते हुए स्वयं अपने आप में वस्तु को सिद्ध कर रहा हूं जो भ्रांति के लिए कथन किया जाता है अद्वैत की स्थिति में भी वहां भी बिल्कुल ये की ये बात लगेगी शुक्ति में रजत की भ्रांति हो रही है मुक्ता शुक्ति में ये मुक्ता शुक्ति है सफेद सफेद है यह चांदी नहीं है चांदी का निषेध कर रहे हो और फिर कह रहे हो कि चांदी है ही नहीं सब भ्रांति है जगत का भी भ्रांति हो रही है और जगत है ही नहीं जागृत अवस्था में है नहीं और वो स्वप्न में तो कह रहे हो उसका निषेध हो रहा है सपने की तुलना करें तो वो कैसे श्रद्धा के योग्य हो सकते हैं कैसे स्वीकार्य है हो सकते हैं कैसे उनका विश्वास कर सकते हैं परस्पर विपरीत बात कह रहे हो उनको पता ही नहीं लग रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं तो अलग अलग वस्तुएं हम देखते हैं वो वास्तव में अलग अलग होती है या केवल हम जानते हैं उसके आधार पर ही वो वस्तुएं होती हैं तो आगे सूत्र शुत, में कहा कुतश्चित न्याय कुतश्चेतत ये जो चीज है आप कह रहे हो ये वस्तुएं होती हैं जान मात्र ज्ञान ही नहीं है उचित कैसे है जैसा हम जानते हैं वैसी वो वस्तु होती है ऐसा ही हमें दिखाई देती है वैसी ही वस्तु प्रतीत होती है तो उसके लिए इन्होंने पंद्रवा सूत्र बनाया वस्तु साम्य चित्त भेदा तयोर विभक्ता पंथा वस्तु के साम्य होने पर भी वस्तु के समान होने पर भी कुतश्चित अन्यायम हा ये अन्याय कैसे है ये अन्याय कैसे है वो जो उन्होंने बात कही थी उनका जो मानना है पूर्व पक्षी का वो गलत कैसे है कुतश्चित अन्यायम गलत कैसे है तो कहा कि वस्तु साम्य वस्तु का समान होने पर भी एक होने पर भी चित्त भेदात चित्त के भिन्न भिन्न होने से अलग अलग हमारे मन अलग अलग हैं, तयोर विभक्ता पंथा उनके पंथा अलग अलग हो जाते हैं कोई उसको किस रूप में देख रहा है कोई उसको किस रूप के अंदर देख रहा है है वो एक ही वस्तु वस्तु एक ही है यदि वस्तु वास्तुओ में नहीं होती और हमारे ज्ञान ज्ञान के रूप में जैसा ज्ञान है बस वैसी ही वस्तु है तो अलग अलग व्यक्तियों का जो अलग अलग ज्ञान है वो एक ही वस्तु को देख रहे हैं और अलग अलग ज्ञान उनको हो रहा है तो हम क्या कहेंगे वस्तु एक है या अनेक है अगर हमारे ज्ञान के अनुरूप ही वस्तु हो तो एक वस्तु को अलग अलग व्यक्ति अलग अलग जान रहे हैं तो वो वस्तु एक ही है या अलग अलग, अलग उतनी हैं जितने व्यक्ति जान रहे हैं क्योंकि ज्ञान के अनुसार है अगर वस्तु तो अलग अलग होनी चाहिए उतनी ही और एक अभी जान रहा है अगर वो नहीं जान रहा है तो इसका मतलब है वो वस्तु समाप्त तो होनी चाहिए ना वो जान रहा है तब तक थी जान के अनुसार वस्तु है और जाना नहीं रहा है तो वस्तु भी समाप्त तो होनी फिर औरों को भी नहीं दिखनी चाहिए लेकिन दूसरों को दिखाई देती है वो अन्यों की दृष्टि से तो वस्तु सामने चित्त भेदात तयोर विभक्ता पंथा वस्तु का समान एक होने पर भी चित्त के भेद से उस वस्तु के को अलग अलग ढंग से जानते हैं अलग अलग नाम से कह देते हैं लेकिन वस्तु तो एक माननी ही पड़ेगी हमारे चित्त के भेद से हमारे ज्ञान में भेद हो सकता है ठीक है लेकिन वस्तु तो एक माननी ही पड़ेगी तो इसका जो भाष्य है उसको हम आगे अगली कक्षा में देखेंगे प्रणवत्म सभी को सर अभिवादन हो